एकोन सप्ततितम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों वीरों को प्रसन्न करने वाले इंद्र के लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो क्योंकि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता के लिए तुम्हारी मदद करता है वहीं इंद्र नदियों में प्रवाह लाता है तथा वहीं गायों का स्वामी है भावार्थ द्विलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर पृथ्वी पर यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों में गोदुग्ध से मिश्रित सोम की आहुति दी जाती है और उन यज्ञों में अपने अपने ज्ञान के अनुसार इंद्र की स्तुति की जाती है भावार्थ यज्ञों में हम इंद्र की स्तुति करते हैं तथा उन यज्ञों में इंद्र को गोदुग्ध स्तुति करें स्तुति करने वालों के साथ इंद्र की मैत्री होती है भावार्थ जब युद्ध की स्थिति हो चारों ओर बाजे बज रहे हो वीरों के हाथ में पहने हुए दस्ताने भी शब्द कर रहे हो चारों ओर धनुष की टंकार सुनाई दे रही हो तब इंद्र की सहायता मांगनी चाहिए और उसको गोदुग्ध मिस्त्रत सोमरस देकर उसका आदर क भावार्थ सभी देव सोम रस पीकर त्रिप्त होकर प्रसन्न होते हैं मनुष्यों के सभी यज्ञ कार्यों में इन देवों की स्तुति होती है उन देवों में जल के देवता वरुण के कारण जल के प्रवाह सागर की ओर बहते हैं इसी प्रकार सभी कार्यों से इन देवों की महिमा प्रकट हो रही है, भावार्थ यह इंद्र नाना प्रकार से गति करने वाले घोड़ों से संयुक्त अपने रथ को दानशील यजमान के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात् दानशील यज्ञकर्ता को धन देता है। भावार्थ सामर्थ्यशाली इंद्र सब शत्रुओं को नष्ट करता हुआ आगे चला जाता है। वह अत्यंत सुंदर इंद्र जल से भरे बादलों को तोड़कर उससे वर्षा करता रहता है। भावार्थ इंद्र एक छोटे कुमार की भांति उत्साह से युक्त होकर रथ पर चढ़ता है तथा बलवान से बल्वान भावार्थ हे सूर्यवान पतिपत्नी तुम सदैव सोने से मढ़े हुए होने के कारण चारों तरफ प्रकाश फैलाने वाले अत्यंत वेगवान रथ पर बैठो तथा कल्याण को प्राप्त होवो सभी दंपति धनवान हों तथा सम्पन्नता के स्थिति में रहें भावार्थ नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले लोग अपने तेज से उस इंद्र की उपासना करत तब इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें स्वेच्छ धन एवं बुद्धि प्रदान करता है। भावार्थ मेधा बुद्धि को धारण करने वाले ऋषियों ने भक्ति द्वारा देवों के स्थान स्वर्ग आत्मा मोक्ष को प्राप्त किया। अस्तमोनुवाकह सप्ततितम सुप्तम भावार्थ यह इंद्र मानवों का राजा रथों से सब ओर जाने वाला सब जगह बेरोक टोक गमन करने वाला सभी शत्रुवीरों का नाश करने वाला तथा सब देवों में प्रधान है भावार्थ इंद्र में दो प्रकार की शक्ति हैं उग्र एवं सौम्य शत्रुओं के लिए उसकी शक्ति उग्र है तथा मित्र के लिए उसकी शक्ति सौम्य है वह शत्रु ハワーッ या सूर्य भी हजारों की संख्या में हो जाएं तो भी वे इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते भावार्थ वे बलवान इंद्र तू अपने महत्व एवं बल से महत्वपूर्ण शत्रुओं की सेना को घेर लेता है तू अपने विलक्षण संरक्षण के साधनों से हमारा रक्षण कर भावार्थ जो अपनी तुलना इंद्र के साथ करके उसके साथ अपनी बराब क्योंकि वह इंद्र को नहीं मानता, ऐसा नास्तिक व्यक्ति समृद्धिताप्त नहीं कर सकता। भावार्थ यह इंद्र स्वयं अत्यंत महान होते हुए भी इसे अपनी महत्ता पर घमंड नहीं है। इतना महान होते हुए भी वह साधारण लोगों के भी पास जाकर उनकी मदद करता है। इसलिए वह सबका पूज्य तथा महान है। जो वीर महान हो ハ करता है। हे इंद्र हमें अपने व्यापक आश्रय में ले ले और जो दुष्ट हों उन्हें शस्त्रों से मार डाल भावार्थ जो अधार्मिक कार्य करता है मनुष्यता से रहित है यज्ञ नहीं करता है तथा उत्तम कार्य नहीं करता वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता ऐसा मानो तो नाश तो ही प्राप्त होता है, भावार्थ। हे इंद्र, हमें देने के लिए तू गायों को अपने पास रख, तू विद्वान है, परंतु कुटिलता से पूर्तियाँ रहित है, भावार्थ। यह इंद्र यज्ञ करने वाले ऋषियों को बच्चरों सहित गायों को दान में दे एक सप्त तितम सुक्तम भावार्थ यह अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग सतपुरुषों की रक्षा के लिए करता है वह कभी सतपुरुषों को पीड़ित नहीं करता इसी प्रकार देश के अग्नि को भी चाहिए कि वह सदैव सतपुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संघार करे भावार्थ यह अग्नि अपने भक्तों की रक्षा इतनी सजगता से करता है कि उस पर कोई दुष्ट शासन नहीं कर सकता वह रात्रि में भी सदैव जाग्रत तथा प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता है इसी प्रकार राष्ट्र का नेता भी दिन रात जाग्रत रहकर सजगता से अपने पक्ष वाले सत पुरुषों की रक्षा करे ताकि कोई दुष्ट उन्ह ウスキー・ヴィッディカネ・ワーラーヘイ、ジャプタキヤー・アグミ、シャリルメ、ウトムタセ・レヘタヘイ、タプタキヤー・シャリルビ、ウトム・リティセ・カリカルタヘイ、ウスキー・ジョア・ライ、カリナー・カネ・ワーリーヘイ、त ジャーハーは、この時期の時期の時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験した時期を経験 では、この時点で、この時点ラこの時点で、この時点で、 उत्तम वीर पुत्र पौत्र एवं उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है। भावार्थ हे अग्नि, तू सब प्रकार के धनों का स्वामी है, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे द्वारा दिए गए धन से हम कभी अलग न हों, अर्थात् हम तेरी कृपा से कभी दूर न हों और तू भी कभी कुपित होकर हमें पापी अथवा हिंसकों के हाथों मे� भावार्थ यह अग्निदेव श्रेष्ठ मानवों से स्नेह करने वाला और मित्र की भांति हित करने वाला है इस प्रकार वह सबको बसाने वाला है उसकी कृपा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता परंतु जो उसकी कृपा का पात्र बन जाता है, वह बलशाली होकर उत्तम उत्तम धन प्राप्त करता है। भावार्थ यह अग्नि भक्षण करने वाली ज्वालाओं से युक्त, देखने में सुंदर, प्रशंसा के योग्य, मरणशीलों में अमर प्रजाओं को यज्ञ में प्रेरित करने वाला और अत्यंत आनंद में रहने वाला है। ऐसे अग्नि की प्रार अन्य सभी देवों से उतक्रिष्ट होने के कारा सबसे पहले पूज्य है प्रजलित यग्य में अन्य देव यग्यों में इसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कार्यों में भी इसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। भावार्थ यह सभी प्रकार के उत्तम धनों का स्वामी है, वही अपने स्नेह करने वाले नित्रों के लिए अन्न देता है। मानो भी सभी शरीरों में रहने वाले उस अग्नि की अपनी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा उत्तम उत्तम आस्त्र इस्तान प्रदान करता है। भावार्थ सभी श्रेष्ठ मानव शत्रुओं को दूर करने सुख प्राप्त करने और रोगों के शमन या उनको दूर करने के लिए उसी अग्नि की शरण में जाते हैं। वह अग्नि भी अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा करता है, जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजाओं की